आज 29 सितम्बर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर ऋखाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम काश्मीर शिव के बहाने सर्वोच्च धार्मिक या स्पिरिचुअल विजडम जिसको सर्वोच्च आध्यात्मिक विद्या कहते हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं और जब भी हम कुछ भी अध्ययन करते हैं चाहे हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं या हम जब रामायण पढ़ते हैं गीता पढ़ते हैं महाभारत पढ़ते हैं या कोई नावल पढ़ते हैं तो किसी भी पाठक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है वो ये है कि हर लकीर को पढ़ते वक्त जागरूकता से पढ़ते उखते वो शीर्षक को ध्यान में रखें जितने विद्वान हैं वो यही कहते हैं कि जब भी हम कोई पढ़ रहे हैं जैसे मतलब एक कहानी भी पढ़ रहे हैं तो कहानी में हमको दोहरी जागरूकता जरूरी है एक तो हम जो पढ़ रहे हैं उस कहानी के साथ हमारा तादाद होता चला जाए कि हम उस कहानी का हमारे भीतर मंचन होता चला जाए और दूसरा हम उसका शीर्षक एक क्षण के लिए नहीं भूलें क्योंकि सतत हमको अगर शीर्षक ध्यान है तो उस कहानी को आत्मसात करना आसान इसी बात को ध्यान में रखें हम भी बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जिन अवसरों पर हम अपने शीर्षक को फिर इस स्मृति में ले लिया कि हमारे आध्यात्मिक अध्ययन के शीर्षक क्या हैं तो हमारा जो शीर्षक है वो है आत्मबोध या हमारे अपने शुभ स्वभाव का अनुभव या बोध या ज्ञान ये जब ज्ञान होता है कि मेरी चेतना क्या है ये विश्व क्या है और इसमें क्या एकता है क्या यूनिटी है क्या कॉमन है तो एक आनंद का सृजन होता है जो सदा से था लेकिन इस भिन्नता की दुनिया में छिप गया था तो हमारा शीर्षक है आत्मबोध सेल्फ सेल्फलाइजेशन जो सर्वोच्च ज्ञान है दुनिया के किसी भी मानदंड से अगर देखें किसी भी मेज़र से नापें किसी भी दृष्टिकोण से लें तो आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है और उस ज्ञान की तुलना में समस्त ज्ञान छोटे हैं क्योंकि आत्मा का ज्ञान अपने आप में अन्य समस्त ज्ञानों को अपने में समाये हुए हैं जब हमको एक समग्रता का ज्ञान होता है तो उसके हिस्से का ज्ञान निश्चित छोटा होता है जैसे अगर हमको मालूम है कि हम खुद एक टेक्नोलॉजिस्ट की एक कार का निर्माण कर सकते हम उसको मालूम है कि हमको कौन सा पुर्जा कैसा बनाना है हमको अगर मालूम है और हमने उसको डिजाइन किया है तो उसमें किसी एक पुर्जे का ज्ञान क्या मायने रखता है हमको तो पूरी कार का ज्ञान है वो एक पुर्जे का ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं महत्व तो उस सम्पूर्ण समग्रता का है अगर हम उस समग्रता से उस कार को जानते हैं उसको बिगड़ना कब बिगड़ेगी कैसे सुधरेगी क्या क्या सावधानी रखना कैसे सर्विस करना अगर हमको ये सभी ज्ञान है और होगा ही है जो जिसने उसको इजाद किया है जिसने उसको डिजाइन किया है जिसने उसको बनाया है उसको निश्चित रूप से मालूम है कि ये किस तरीके से इसको मेंटेन करना अगर वो सब अच्छी तरह से जानता है तो उसके लिए उसके छोटे से हिस्से का ज्ञान बहुत छोटी सी बात है उसके कोई खास मायना नहीं करता इसी तरह से संसार के जो भिन्न भिन्न भिन ज्ञान हैं वो ज्ञान अपूर्ण है निश्चित अपूर्ण है क्योंकि उस अपूर्णता का कारण यह है कि वह अपने आप में समग्र नहीं है क्योंकि उसका ज्ञान किसी और पर आधारित है उसका ज्ञान किसी और ज्ञान पर आधारित है अगर हम अपने आप की बात करें ऐसा करो ना हम अगर अपने आप की बात करें हम अपने आप, हम अपने आप को शरीर के सापेक्ष पहचानते हैं समाज के सापेक्ष पहचानते हैं समय के सापेक्ष पहचानते हैं, अंतरिक्ष के सापेक्ष पहचानते हैं, समय के सापेक्ष पहचानते हैं कि मेरी उम्र साठ बरस की होगी अंतरिक्ष के सापेक्ष पहचानते हैं कि मैं महेश्वर में रहता हूँ मैं शरीर के सापेक्ष पहचानता हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं मैं कमजोर हूँ या मैं मजबूत हूँ या मैं बीमार हूँ या मैं स्वस्थ हूँ या मैं अपने शरीर के सापेक्ष अपनी पहचान बताता हूँ या फिर मैं अपनी जानकारियों और ज्ञान के जो तो अधूरे ज्ञान उनके सापेक्ष जानता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ एमबीबीएस किया हूँ या जो कुछ भी इस तरीके से मेरा अपना ज्ञान स्वात्म ज्ञान सापेक्षिक ज्ञान है एप्सोलुट या निरपेक्ष ज्ञान नहीं तो सापेक्ष ज्ञान सदा अधूरा होता है क्योंकि जैसे ही जिसके सापेक्ष ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो वस्तु लुप्त तो होती है तो हम भी लुप्त तो हो जाते जैसे ये शरीर लुप्त तो हुआ कि मैं खत्म हो गया मेरा अपना ज्ञान खत्म हो गया अगर मैं महेश्वर नाम का शहर कल जाके डूब जाए इसका अस्तित्व तो समाप्त तो हो गया फिर मैं महेश्वरी महेश्वरवासी हूं ये मेरी पहचान भी खत्म हो गई इसलिए क्या मेरी कोई एक ऐसी एप्सोल आइडेंटिटी या निरपेक्ष पहचान है जो किसी और परिचय की मोहताज नहीं वो मेरी अपनी पहचान मेरी चेतना से मेरी आत्मा से ही हो सकती वो यही हमारा आध्यात्म का शीर्षक है यही हमारी हेडिंग है कि हमारी अपनी पहचान उसी को हम बोलते हैं आत्मबोध सेल्फलाइजेशन या शिवत्वता की प्राप्ति या शिव संसार में अनुप्रवेश कई तरह से हम उसको जानते हैं तो हम शिव के साथ हमारी एकता हो जाए और हम उस दृष्टि से संसार को देख सके जिस दृष्टि से शिव संसार को देखता है यही एक सबसे बड़ा नॉलेज है सबसे बड़ी ज्ञान है और वही हमारे जेहन में हमको अपने ध्यान में सतत रखना है जब भी हम यहाँ अध्ययन करते हैं हमको हमारा शीर्षक ध्यान होना जरूरी तब हम इन जो भी धारणाएं आती हैं या भिन्न भिन्न साहित्य एक के बाद एक आते हैं उनके बीच हमको अपना शीर्षक सदा ध्यान होना चाहिए क्योंकि उस शीर्षक के प्रकाश में ही हम उस धारणा का सही आकलन कर सकते हैं अन्यथा कई धारणाएं ऐसी हैं जिसको हम मिसइंटरप्रेट कर सकते हैं गलत उनके मतलब निकाल सकते सिर्फ उसमें गलती होती है कि हमारा वो प्रकाश उस समय थोड़ी देर के लिए बोझिल ओझल होंगे अगर प्रकाश ओझल हो, हो जाता है तो इंटरप्रिटेशन या उसका निष्कर्ष निकालना असंभव हो या कठिन हो जाता है। तो ये हमारी मूल बात थी आज की दूसरी दूसरी जो मूल बात थी हमारी एक तो शीर्षक ध्यान में रखें कि हमारी एक्सोलिट आइडेंटिटी यानी वो वो परिचय जो अन्य परिचयों का मोहताज नहीं जो किसी भी जैसे महेश्वर रहने वाला कल महेश्वर उजड़ जाए खत्म हो जाए तो भी मेरी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रहे इस शरीर रहे नहीं रहे तो भी मेरी आइडेंटिटी बरकरार रहे तो मेरी वो आइडेंटिटी सिर्फ शिवत्ता है जो इस ब्रह्मांड का परम अंतिम सत्य है एप्सॉलिट ट्रूथ वो ट्रूथ कभी खत्म नहीं हो सकता इसी संदर्भ में ये अनिवार्य चेतना नाम का एक शब्द है संयुक्त शब्द है अनिवार्य चेतना इस अनिवार्य चेतना के बारे में हम समझ पहले अनिवार्य शब्द का मतलब समझे, तो हमको इसका मतलब समझ आएगा कि अनिवार्य चेतना क्या है और अनिवार्य चेतना को समझे बगैर आत्मबोध को समझना मुश्किल है हम आत्मा शब्द को बहुत वापरते हैं अक्सर वापरते कभी कभी आदमी बोलता है मेरे तो आत्मा दुख गई कभी बोलते मेरी आत्मा कलप गई कहीं बोलते हैं दुरात्मा है बोलते हैं महात्मा है ये आत्मा, आत्मा, आत्मा कौन सी है जो दुरात्मा भी हो जाती है महात्मा भी हो जाती है जो दुखी भी हो जाती है और आत्मा प्रसन्न भी हो जाती है ये आत्मा कौन सी है जो प्रसन्न भी हो जाती है दुखी भी हो जाती है जब उसके भिन्न भिन्न स्वरूप आत्मा के दिखाई देने लगते हैं ये क्या है ये सचमुच में आत्मा नहीं है ये ज्ञाता की स्थितियाँ हैं ये जो साइकोलॉजिकल सेल्फ या मनोभौतिक अहंता है जो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित मन बुद्धि और अहंकार की आत्मा है यह आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं है मन बुद्धि और अहंकार जब आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल आई क्रिएट होता है जो मनोवैज्ञानिक या मनोभौतिक मय क्रिएट होता है उसका जन्म होता है वो जो फिजिकल नोअर है यानी जो भौतिक ज्ञाता है जैसे यहाँ पर अगर पढ़ने वाला है तो वो पढ़ रहा है एक स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है या एक मजदूर है काम कर रहा है तो उसकी ये जो मैं कि मैं मजदूर हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये जो मैं है ये मनोभौतिक मैं है ये एप्सोल्यूट आई नहीं है यहाँ ये जो आत्मा है सचमुच में इसी के लिए शिव सूत्र में आत्मा चित्तम नाम का एक सूत्र दिया गया उसमें है उसमें सातोपाय में क्योंकि आत्मा के तीन स्तर बताए पहला स्तर शुद्धतम स्तर है चैतन्यम आत्मा तो एप्सॉलिट ट्रुथ यानी अंतिम सत्य निरपेक्ष सत्य संसार का वो आत्मा है और आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य आत्मा का मतलब वो नहीं कि मेरा अंदर कुछ दुख दुख रहा है सुख रहा है वो नहीं आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य जिस सत्य को और ज्यादा उद्घटित नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हम कहें कि ये दरी तो ये दरी अंतिम सत्य नहीं है क्योंकि दरी के अंदर रंग है रेशे हैं वो रेशा भी अंतिम सत्य नहीं है क्योंकि वो रेशे का अपना कुछ अवयव है जिनके द्वारा वो बना हुआ है इस तरह से हम उसको अगर अनुसंधान करते चले जाएं, तो अंतिम सत्य के रूप में उस चैतन्य तक पहुंच जाते हैं जिस चैतन्य को और आगे बढ़कर खोजना संभव नहीं वो अंतिम पड़ाव है वो हिमालय की चोटी है जहां पर कि पहुंचने के बाद और आगे ऊपर जाना संभव नहीं तो उसको बोलते हैं अनिवार्य चेतन या अनिवार्य चेतना जिसका और निवारण करना संभव नहीं है क्योंकि हम इस जैसे ये टेबल है इसका निवारण कर सकते हैं नहीं ये टेबल तो ठीक है ये तो वास्तव में प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को हटाए समझ प्लास्टिक भी कोई अनिवार्य सत्य नहीं है प्लास्टिक के अंदर भी कार्बन आइटम्स हैं हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, है फिर कहते ये भी अंतिम सत्य नहीं है हाइड्रोजन के अंदर भी एक प्रोटान एक न्यूट्र प्रोटान एक, एक, एक इलेक्ट्रॉन है हम इस तरह से उसके अंतिम सत्य की ओर आगे बढ़ते जाए ऐसे ही अंतिम सत्य जहां सके अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है जो इस विश्व का मूल घटक है फंडामेंटल यूनिट है इस विश्व की वो है चैतन्य उसी चैतन्य के विभिन्न स्वरूपों को हम यहां देख रहे हैं और इसलिए पिछली बार अपने पढ़ा था कि मैं मटकी को जानता हूं तो मटकी से एक हो जाता हूं मैं मटकी को अपनी आत्मा से जानता हूँ और आत्मा उसकी मटकी से कि अपनी आत्मा से मुझे जानती है और मैं सदाशिव को जानता हूँ तो मैं सदाशिव को अपनी आत्मा से जानता हूँ और सदाशिव अपनी आत्मा से मुझे जानता है और मुझ में और सदाशिव में अभेद हो जाता है फिर अंतिम निष्कर्ष निकाला था कि ये तो शिव ही है जो भिन्न भिन्न रूपों में स्वयं को जान रहा है शिव स्वयं को भिन्न भिन्न रूप क्रिएट करता है और उसके द्वारा वो स्वयं को जानता है स्वयं को जानने के लिए हम दर्पण का उपयोग करते हैं अपने एक दर्पण में हम देखते हैं कि आज हम कैसे दिख रहे हैं आज हमारी दाढ़ी दाढ़ी कैसे बनी हुई है हमारी कंगी ठीक है आज हम ठीक सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं हम दर्पण का उपयोग करते हैं शिव भी एक दर्पण का उपयोग करता है। वो अपने आत्म में इस विश्व को प्रतिबिंबित करता है फर्क यह है कि दर्पण जो प्रतिबिंबित प्र, हो रहा है वो दर्पण से एक भी है और अलग भी है क्योंकि दर्पण में जो दिख रहा है दर्पण से अभिन्न है दर्पण टूट जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा जो दिख रहा है वो दर्पण से एक है लेकिन उससे भिन्न भी है क्योंकि दर्पण स्थिर है आप चलोगे फिरोगे हिलोगे डोलोगे बोलोगे वो सब कुछ उसमें दिखाई देगा तो ये भेद और अभेद इसको भेदाभेद की स्थिति बोलते हैं इसमें भेद भी, भी है और अभेद भी है दर्पण में दिखाई दे रहा है लेकिन यह एक सांसारिक उदाहरण है शिव अपने ही चेतना पर इस संसार को स्वयं की चेतना से क्रिएट करता है और उसी को आनंद उसी का आनंद लगता है उसी का उपभोग करता है इसलिए एंजॉयर यानी उपभोग करने वाला और जो उपभोग किया जाता है एंजॉयर्ड इन दोनों के बीच में एक अभेद है वही हमारी आज की एक धारणा भी आएगी कि दोनों के बीच में ये ये छंद है ग्रह ग्राहक संविति यह एक 106 नंबर पर जो छंद दिया गया है यह कोई धारणा नहीं है लेकिन योगी के गुण बताए जिन गुणों को हमको अपने में विकसित करना चाहिए क्योंकि अगर हम जिस शीर्षक की बात कर रहे हैं और उसके शिखर पर जाने की इच्छा है तो हमको अपने में इन गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है कि ग्राह ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेही योगी नाम तो विशेषो अस्थि संबंध है सावधानता ये क्या बताता है कि ग्राह ग्राहक संवित्ति ग्रह का मतलब होता है जो संसार जिसको हम ग्रहण कर सकते उसमें भोजन भी आ सकता है टीवी के चित्र भी आ सकते हैं वायु भी आ सकती है धूप भी आ सकते हैं है। जिन जिन चीजों को मनुष्य ग्रहण कर सकता है या कोई भी जीव ग्रहण करता है वो क्या है ग्रहें ग्रहण करने योग्य दूसरा है ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला वो मैं भी हो सकता हूँ एक चिड़िया भी हो सकती है कबूतर भी हो सकता है एक कीड़ा भी हो सकता है तो जो भी ग्राह है और जो ग्राहक है संविद्धि यानी उनकी जो अंतर्तम चेतना है ग्राहक की अंत अंतर्तम चेतना और ग्राह्य की अंतरतम चेतना दोनों सामान्य है उनमें डिफरेंस नहीं कॉमन वो भिन्न भिन्न नहीं है वो आपस में अभिन्न है वो एक ही हैं जैसे भिन्न भिन्न गहरों में स्वर्ण की अवस्था एक जैसी होती वैसे ही इन ग्राहक और ग्राह्य अभी तक अभी तक हमने ये बात पढ़ी थी भिन्न भिन्न वस्तुओं के अंदर सत्य देखने की लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद देखने की बात करी थी पर यह उससे आगे की बात है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं में और उस देखने वाले में भी अभेद यानी उन वस्तुओं में और उस वस्तुओं को ग्रहण करने वाले या भोग करने वाले में भी एक अभेद है क्योंकि एक मटकी में जो चेतना है वही उस मटकी को देखने वाले में भी चेतना है योगी नाम तो विशेषो अस्थि अब योगियों में एक विशेषता होती है एक अभिलक्षण होता है योगियों का वो होता है कि संबंध है सावधानता इस संबंध के प्रति वो सतत सावधान रहता है वो कभी इस बात को क्षण भर के लिए नहीं भूलते कि मैं जिस मटकी को देख रहा हूं वो शिव है और मैं देखने वाला भी शिव हूं और शिव ही शिव को देख रहा है इस अभेद को जब वो लगत सतत अपने ध्यान में रखता है कि इस मटकी उदाहरण है सामने आपका दुश्मन भी खड़ा हो सकता है प्रतिस्पर्धी खड़ा हो सकता है आपसे रिक्शा करने वाला खड़ा हो सकता है आपके घर चोरी करने आने वाला चोर खड़ा हो सकता है ये हमारे जो भिन्न भिन्न रूप जो दिखाई देते हैं वो हमारे क्रिएटेड है हमारे कर्मों के अनुकूल वो भिन्न भिन्न रूप हमारे सामने आते हैं उसी शिव के भिन्न रूप डाकू के रूप में चोर के रूप में प्रतिस्पर्धी के रूप में यह हमारे दुश्मनों या मित्रों के रूप में हमसे मोह रखने वाले या घृणा करने वालों के रूप में हमारे आस जो रूप आते हैं उन सबके बीच में एक यूनिटी होती है और उस यूनिटी और हमारे बीच भीतर उन दोनों के बीच में फिर एक यूनिटी होती है इसलिए हमारे अंदर के अंदर के अंदर जो चेतना है महिला के अंदर जो हमारे जो एक चेतना है हमारे केंद्र में महिला मतलब हमारा अस्तित्व का केंद्र हमारे अस्तित्व के केंद्र में जो चेतना है उसको हम साक्षी चेतन्य बोलते और वो जब हमारे मनोभौतिक शरीर को प्रकाशित करती है यानी हमारे अहंकार को प्रकाशित करती है मन को प्रकाशित करती है बुद्धि को भी प्रकाशित करती है तो वो ज्ञाता बन जाती है नोअर बन जाती है और जब नोअर किसी वस्तु को देखता है तो उसका अस्तित्व तस्दीक हो जाता है एंडोर्स हो जाता है कि हाँ ये मटकी है ये किसने बोला देखने वाले ने अगर उसने न बोला तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि प्रमे का अस्तित्व प्रमाता ही सिद्ध करता है कोई भी चीज अगर न देखी जाए न सुनी जाए न सुंघी जाए न छुई जाए न सुनी जाए तो उसके अस्तित्व को है ये कौन कहेगा अगर कोई भी नहीं सुन रहा है और जंगल में एक गीत बज रहा है लाउड स्पीकर लगा दिया आपने या ग्रामोफोन लगा दिया और जंगल में एक गीत बज रहा है तो बजा या नहीं बजा मीनिंगलेस है क्योंकि जब तक कि एक चैतन्य उसको क्रिएट नहीं कर देता जब तक एक चैतन्य उसकी अस्तित्व को तस्दीक करता है तब तो वो तस्दीक नहीं होता वास्तव में वो क्रिएट होता है यानी जो साक्ष्य चेतन है उस संसार का क्रिएटर है यह एक प्रकार का मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि साक्षी चैतन्य ही संसार का क्रिएटर है यही बात क्वांटम भौतिकी कहती है क्वांटम फिजिक्स कहता है कि चेतना ही सर्वोपरि है और उसी से इस फिजिकल वर्ल्ड का या भौतिक संसार का निर्माण होता है और भौतिक संसार उस चेतना का अनुवर्ती है अनुगामी है या चेतना जैसा चाहे उस भौतिक संसार को चलाती है तो बहुत ही संसार अपने अस्तित्व के लिए उस चेतना पर निर्भर करता है और जिस तरीके से हमने बताया अपन ने बता है कि साक्षी चेतन ज्ञाता में बदलता है और ज्ञाता प्रमेय संसार में बदलता है वैसे ही प्रमेय संसार ज्ञाता में विश्रांति लेता है और ज्ञाता साक्षी चेतन में विश्रांति लेता है यह क्रिएशन मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन यानी सृष्टि स्थिति संहार की एक साइकिल जिसके द्वारा साक्षी चैतन्य में सब कुछ वापस समा जाता है छोटे स्तर पर भी हम मटकी को देखते हैं तो हम मटकी क्रिएट करते हैं जब तक देखते हैं मटकी का अस्तित्व हम बनाते हैं उसके बाद में हम मटकी से ध्यान हटाते हैं हम उस मटकी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो मटकी हमारे चेतन से नष्ट हो जाती है क्यों वो तब तक है उस जब तक भले तुम कहो कि वो मटकी रखी थी लेकिन क्वांटम भौतिक भी ये कहता है कि तुम जब उसको नहीं देखते हो तुम कैसे कह सकते हो कि मटकी वहीं रखी थी तुम फिर से देख तो बोले नहीं वही रखी थी तुमने इसके बीच में एक लकीर खींच दी दो बिंदुओं के बीच में एक लकीर खींच दी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है तुमने मटकी देखी उसके बाद में नहीं देखी उसके बाद फिर से देखी बोला हाँ वही रखी है तुमने दो बार देखी बीच में उसको नहीं देखा तो जब तुमने किसी ने नहीं देखा उस समय उस मटकी का अस्तित्व था ये आपका स्पेकुलेशन है अनुमान है कि मटकी वही थी वरण मटकी वहाँ थी या नहीं थी इसको तुम तस्दीक नहीं कर सकते जब तक आप नहीं देख रहे हो तब आपको क्या मालूम की थी जब तक कोई ऑब्जर्वर है या कोई डिवाइस है जो उसको ऑब्जर्व कर रही है तब ही हम उसके अस्तित्व को स्वीकार कर सकते तस्दीक कर सकते कह सकते हैं कि हाँ उसका अस्तित्व है बाद में वो वापस उसमें चैतन्य में समा जाता है और चैतन्य से फिर क्रिएट होता है नई चीज़ लोटी चल मटकी के बाद मेरा ध्यान आप पर गया मेरे लिए आप क्रिएट हो गए मेरा ध्यान इस दीवाल पर गया दीवाल क्रिएट हो गई और ये जैसे ही मेरा ध्यान इससे जाता है हट जाता है मेरे लिए ये दीवार नष्ट हो इसलिए सतत सृष्टि स्थिति संवार जो शिव करता है वो मैं भी करता हूँ वही बात यहाँ पर पिच्चासी पिच्चासी में जो धारणा है ये बड़ी अच्छी इस बात की बताइए इसमें भक्ति और ज्ञान का संयोग है इस पिछ्यासी भी धारणा में कहती है सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर स एवाहम शिवधर्मा इतिदार भवे शिव ये कहती है कि सर्वज्ञ सर्वकर्ता ये क्या है परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परमेश्वर का गुणानुवाद है वो कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है सब जानता है वो कहते हैं वो सर्वकर्ता है वो कुछ भी कर सकता है कुछ ऐसा नहीं है जो ना कर सके <coughs> इसलिए कहता है कर तुम चाहे अकर्तुम चाहे अन्यथा कर तुम वो ऐसा करना चाहे करे ना चाहे ना करे या ऐसा करते करते वैसा करे वो पूरी तरह स्वतंत्र है इसलिए उसको कहते हैं सर्वकर्ता है। तो सर्वज्ञ सर्व है सर्वकर्ता चाहे व्यापक वो आल परवेडिंग है व्यापक यानी कणकण में विराजमान है वह ऐसी कहीं जगह नहीं है कि जगह तो है पर वहाँ पर भगवान नहीं है तो व्यापक है परमेश्वर है वो परमेश्वर के गुण बताए गए हैं कि वो सर्वज्ञ है सर्वकर्ता है व्यापक है और स एवा हम शैवधर्मा और वही मेरे भी गुण हैं अब यहाँ पर वो साधक अपने में उन गुणों को खोजता है और फिर अपने भीतर झाँक कर अपनी चेतना पर ध्यान लगाता है अंतर्मुखी होकर अपने स्वचेतना पर ध्यान लगाता है और कहता है कि स एवा हम शैवधर्मा एवा हम ऐसा ही शिव धर्म यानी इन्हीं गुणों से मैं भी नवाजा गया हूं यही गुण मेरे भी हैं इतनी दाह भव्य शिव दृढ़ भावना से जब वो दृढ़ भावना से ध्यान करता है भव्य शिव वह शिव हो जाता है यानी वह शिव चेतना से अभिन्न हो जाता है यानी वह भैरव हो जाता है भैरव चेतना से अभिन्न हो जाता है तो ये बात कैसे कि इन गुणों का वो पहले तो चिंतन करता है कि परमेश्वर के क्या गुण हैं यहाँ पहले लाइन भक्ति है परमेश्वर की भक्ति और ज्ञान कभी कभी इस बारे में ऐसी होती खींचतान होती कि भक्ति बढ़ी या ज्ञान या भक्ति अलग और ज्ञान अलग कभी हम कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान के बीच में एक दीवार है हम समझते हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों उल्टी दिशाएँ हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है परमेश्वर के गुणों का गुणानुवाद करते करते हम उन परमेश्वर के गुणों को अपनी स्वात्म चेतना में आरोपित करते हैं और उसके बाद में जब हम पाते हैं कि वो गुण उस चेतना में वैसे ही उपलब्ध हैं जैसे हम परमेश्वर में चाहते हैं तब वो आत्मबोध प्रब, प्रबल प्रबल प्रगाढ़ हो जाता है हमारा यानी भक्ति से ज्ञान में प्रवेश इसके अलावा ये ऊपर की धारणा पिछली बार हम पढ़ चुके वैसे विहार में देहा सर्वत्रासमृति भाव एन दृढ़ मनसा दृष्टिया नान्य क्षण सुखी भवे हमको अपने शरीर से अहंता को हटा देना चाहिए ये शरीर में हूं ये हमारा एक देखने का तरीका है मनोवैज्ञानिक आय है या मनोभौतिक स्वर है मनोभौतिक अहंता है जिसके द्वारा हम इस शरीर को मैं समझते हैं इस मैं को इस सीमा के बाहर ले आए मान के चलें कि अंदर एक स्वात्म प्रकाशित चेतना है जिसको इस शरीर ने ढक रखा है तो हम इस शरीर की सीमाओं के बाहर जब उस चेतना के प्रकाश को देखते हैं तो पाते हैं कि जो कुछ भी है संसार में चाहे वो मटकी है अन्य जीव जंतु हैं पहाड़ हैं अंतरिक्ष है सूर्य चंद्र हैं सितारे हैं जो कुछ है उसी चेतना से चैतन्य है वो चेतना जितनी छोटी छिपी दिख रही है वो उतनी छोटी सी या अंगुष्ट प्रमाण नहीं है वरण वो पूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है तो वही बात बताओ व्याशाम सर्वत्राम भावन। उसकी भावना हम क्या करते हैं कि वो सर्वत्र फैल गई मेरी अपनी चेतना अपनी शरीर की सीमाओं का उल्लंघन करके समस्त शरीर समस्त संसार में फैल गई है दृढ़ मनसा दृष्टिया अब, अब दृढ़ विश्वास के साथ और दृढ़ बुद्धि से जब हम ये बात देखते हैं दृढ़ मनसा दृष्टिया नानक शिड़ियाँ सुखी वह हुए यानी वो बिना देर किए सुखी हो जाता है सुखी का मतलब होता है ब्लिस यहाँ पर सुखी वो नहीं है सुख कि जरा पंखा जल दिया गर्मी हो रही है तो सुखी हो गए ठंड लग रही है रजाई में घुस गए तो सुखी हो गए क्योंकि ये सापेक्षिक सुख है जिस सुख को छीना जा सकता है अगर आपको ठंड लग रही है आप रजाई में घुस गए मैंने जाकर रजे छीन ली तो आपका सुख दुख में बदल जाएगा अगर आपको दस लाख की लाटरी खुली आपको बड़ा आनंद मिला लेकिन चोर ले गया दस लाख तो आपका वही सुख दुख में बदल गया तो ये सारे सुख सापेक्षिक है लेकिन यहाँ पर जो सुखी भवेद का मतलब है वो निरपेक्ष सुख से मतलब है जिस सुख को कोई छीन नहीं सकता जिस सुख में कोई सेंध नहीं लगा सकता और वरण उससे और बड़ी बात है कि जिस सुख को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो वो भी सुखी हो जाएगा क्योंकि ये छूत की बीमारी की तरह है इन्फेक्टिव है तो वो व्यक्ति जैसे ही इस दृढ़ भावना को करता है सुखी हो जाता है जिस शरीर की सीमाओं से अपनी चेतना को बाहर लाके समस्त जीवों में और समस्त संसार में अपनी चेतना को विकसित होते देखता है तो वो सुखी हो जाता है ये एक प्रकार से शाप्त है इसकी तुलना हम में धारणा से कर सकते हैं जो पिछली बार पढ़ी थी सपोत्तरवें धारण में विहाय निष्देहा स्थान पढ़ी थी कि समस्त ब्रह्मांड में जितनी देह हैं जितने शरीर हैं या न एक बटकी का भी शरीर है एक व्यक्ति का भी एक शरीर है एक चोर का भी शरीर है एक पत्थर का भी शरीर है तो जितने भी शरीर हैं वो एक ही चेतना से विकसित हुआ है ये हम दृढ़ भावना करते हैं सतोत्तर धारणा में वो शाम्भ पाए कहलाते हैं क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ शिव की भावना कर रहे हैं और कोई भावना नहीं कर रहे हैं शिव की भावना कर रहे हैं कि उसी शिव से सब कुछ उत्पन्न हुआ जैसे एक ही समुद्र से भिन्न भिन्न लहरें उत्पन्न हुई ऐसे ही एक ही शुरू से इस समस्त ब्रह्मांड में समस्त चेतना है पंखा चल रहा है लाइट जल रही है आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ ये सब कुछ भिन्न भिन्न जितनी क्रियाएं हो रही हैं उन सब के बीच में चेतना का एक ही रूप है वो है शिव चेतना तो वो जब हमको समझ में आता है तो वो सुखी हो जाता है दूसरा है कि घटादो यच्च विज्ञानम इच्छाद्यम व मामांतरे नैव सर्वागतम जातम भाव भावेन्नति सर्वग्रह ये बड़ी अच्छी एक और धारणा है अगली जो बयासी वाली धारणा इस धारणा में हमारे भिन्नता के जो दृष्टिकोण है उस पर आघात किया गया भिन्नता के दृष्टिकोण का एक उदाहरण हमारे सर्वोच्च उदाहरण हमारे कार का हर बार हम एक कार के उदाहरण से बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि कार के अंदर एक इंजन है जो गतिशील है और अगर इंजन सोचे मेरी वजह से कार चल रही है और बाकी सब तो निठल्ले जड़ है मैं चलता हूं तो पहियाँ घूमता है मैं चलता हूं तो अंदर बैठा हुआ आदमी चलता मैं चलता हूं तो स्टेयरिंग घूमता है मैं चलता हूं तो मैं अगर बैठ जाऊं सब कार ठंडी पड़ जाएगी ऐसा उस इंजन को घमंड होता ऐसा ही घमंड मनुष्य को है कि मैं हूँ इस संसार का मालिक इस जमीन का मालिक वास्तव में वो शिवत् शिवत्वता अलग चीज है और ये अहंता अलग है शिवत्वता वो है जो ब्रह्मांड को मालिक नहीं अपने विकास की तरह दे ये सब कुछ मैं हूं और एक होता है इस संसार में अहंता जो सीमित अहंता है तो ये धारणा कहती है कि घट यानी मटकी जिसको हम मटकी हमारा जड़ संसार का प्रतीक है जड़ संसार का एक प्रतीक है कि एक मटकी तो घटा दो ये इच्छा इच्छाद्यम व मतर है यानी जो मेरे भीतर ज्ञान और क्रिया उत्पन्न होती है यहाँ इच्छा का तात्पर्य क्रिया से है यहाँ जो मेरे भीतर ज्ञान और क्रिया उत्पन्न होती है वो उस मटकी में भी है जिसको मैं जड़ कहता हूँ कि ये ब्रह्मांड एक यूनिट है पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है और उस इकाई में किसी को कम या किसी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता उस इंजन को उठा के अलग रख दो। चलो खूब जोर जोर से बिना पहिए के कहां जाएगा बिना स्टेरिंग के क्या कर लेगा? बिना ब्रेक के क्या करेगा क्योंकि कार तो उन सब को मिलाकर ही बनेगी अगर हम सोचें कि इंजन ही महत्वपूर्ण और बाकी का महत्व नहीं है तो ठीक है कम महत्वपूर्ण को अलग करके देख लो क्या काम की है वो कारनाम की चीज तभी है जब वो सब आपस में संयुक्त हैं और एक दूसरे के साथ में तालमेल से काम कर रहे हैं यूनिसन में काम कर रहे हैं इसलिए मैं तब इस संसार का वास्तविक शिव हूँ या वास्तविक मालिक हूँ जब मैं इस ब्रह्मांड के हर जीव जंतु वस्तु इकोसिस्टम इन सब के साथ में तालमेल से काम करूँ जिसे हमारे ऋषि थे उन्होंने जो शास्त्र बनाया जो ज्ञान दिया वो ज्ञान सचमुच में अल्टीमेट है इस संसार को रहने लायक स्थान बनाने का नाम है धर्म और अपने स्वयं के जीवन को सर्वोच्चता प्रदान करने का नाम है आध्यात्म इस संसार को सर्वोच्च सुखी स्थान बनाने का नाम है धर्म यानी धर्म का जब स्थापित मान्यता समस्त लोगों में होती है तो राम राज्य कहलाता है जब उस समय समस्त लोग प्रसन्न और सुखी रहते हैं राम राज्य की क्या परिभाषा है कि जिस सोसाइटी में जिस समाज में लोग आपसी तालमेल से रहते टायर कहता है कि मैं बढ़िया सुखी हूँ जमीन से लगा हुआ स्टीन कहता है मैं बढ़िया सुखी हूँ आपकी गाड़ी का दिशा दिखाते हुए इंजन कहता है मैं बड़ा आनंद में हूँ ऊर्जा उत्पन्न करता हूँ बाकी सब लोग उसका उत्पन्न उपयोग कर रहे हैं ब्रेक भी उपयोग कर रहा है एयर कंडीशनर भी उस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, है। पहिये भी कर रहे हैं और ऐसे में कार एक स्मूथली चलने वाली बिल्कुल अच्छी तरह से चलने वाली सड़क के ऊपर एक यूनिट की, की तरफ प्रदर्शन करती है संसार राम राज्य का प्रदर्शन तब कर सकता है जब आपसी तालमेल से आपसी यूनियसन से जब हम कहेंगे कि हम कुछ सुपीरियर हैं या हम कुछ इनफीरियर हैं ये दोनों यानी श्रेष्ठता की ग्रंथि या अश्रेष्ठता की ग्रंथि, इनफीरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरटी कॉम्प्लेक्स जब हमें हम आता है हम इस संसार को एक झटका देते हैं एक कैसे झटका देते हैं वैसा झटका देते हैं टायर पंचर ब्रेक खराब हो गया कूलेंट कम है कार का उदाहरण इसलिए कि कार भी ठीक वैसे ही एक सिस्टम है जो पूर्ण रूप से सब पार्ट्स के ठीक ठाक काम करने पर ही ठीक ठाक चलते हैं ऐसे ही ब्रह्मांड एक संसार है जब हम आपसी तालमेल से यूनिसन से काम करेंगे या एक दूसरे का साथ देकर चलेंगे तो उस समय संसार सुखी मतलब उसका हर व्यक्त सुखी हो जाएगा और वो सबकी उन्नति होगी और सभी उसमें आनंदित होंगे तो ये बात तब हो सकती है जब आप एक मटकी में भी एक चेतना का बराबर की चेतना का कल्पना करो करोगी उसमें भी उतनी ही चेतना है जितनी मुझ में वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मैं हूँ इसलिए जब आप इस समस्त सृष्टि को यूनिट मानोगे अन्यथा आप कहोगे इसमें क्या रखा है तो टायर है दिन भर गोबर में सड़क में घूमता रहता मैं तो सीट हूँ बिल्कुल सुंदर हूँ लेकिन उसकी सुंदरता तभी है जब वो टायर जमीन से लगा हुआ है अन्यथा उसकी सुंदरता की क्या कीमत ऐसे ही जब हम समस्त संसार को ये बार बार बातें कहना क्यों पड़ती इसे बचका नहीं जैसी लगती लेकिन फिर भी हमको बार बार इसको रिपीट करना पड़ता है हमको क्यों कि हम अपने आप को जब तक ये रिपीटेशन नहीं करते बार बार नहीं समझाते तब तक शायद हमारी जड़ बुद्धि में ये बातें नहीं घुस पाती क्योंकि हम खाली बुद्धि में नहीं घुसाना है हमको हमको इसके अनुकूल आचरण करना है जिस तरीके से ये बात कही जाती है उसके अनुकूल आचरण करें तो ही हमारे जीवन में कुछ हम परिवर्तन ला सकते हैं तीसरा है सौवध अन्य शरीरें अपनी सौद्धि मनोभाव जैसा हमारा शरीर है उस शरीर से निरपेक्ष हम चेतना का ध्यान करें कि चेतना इस शरीर के भीतर है और हमको चेतना के ध्यान के लिए शरीर की अपेक्षा नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझना लायक है अभी हम क्या समझते हैं कि ये शरीर न हो तो हमारी चेतना है ही नहीं शरीर न हो तो हम निश्चय बिना चेतना के लेकिन अगर हम गहराई से समझें तो शरीर आवश्यक नहीं है चेतना के लिए हमारे पास प्रमाण है इसका जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखते वक्त हम अपने स्थूल शरीर की अपेक्षा से मुक्त हो जाते हैं और वो स्वप्न के अंदर हम दौड़ भी लगाते हैं कभी उड़ भी सकते हैं कभी ना बैठे लेकिन हविजाज में बैठ सकते हैं या ये शरीर यहीं पड़ा रहता है लेकिन इस शरीर की अपेक्षा से मुक्त होकर हम उस चेतना का अनुभव कर सकते हैं और जो सब कुछ क्रिएट कर सकती हो आविजाज भी क्रिएट कर सकती कार भी क्रिएट कर सकती सब कुछ बना सकती है तो स्वप्न में हम अपनी एक चेतना का अनुभव करते हैं जो शरीर से निरपेक्ष अब हम और गहरी नींद में चले जाते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर से निरपेक्ष चेतना का भी अनुभव कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर से जो निरपेक्ष चेतना होती है उसमें मन बुद्धि अहंकार तीनों शांत हो जाते हैं आप कहोगे कि कैसा कोई अनुभव तो होता नहीं बहुत गहरी नींद में लेकिन जब आप नींद से उठते हो और हमको जब नींद से उठने के बाद हम कहते हैं कि आज बहुत बढ़िया नींद लगी करवट भी नहीं ली मैं तो रात को जो 12 बजे सोया तो सुबह 6 बजे नींद खुली एक क्षण भी मुझे स्मृति नहीं इतनी गहरी और बढ़िया नींद लगी आनंद आ गया तो ये आनंद किसको आया ये आनंद लेने वाला कौन था आपका शरीर तो सोया था निश्चल पड़ा निडाल पड़ा हुआ था आपकी मन बुद्धि अहंकार शांत थे क्योंकि उस वक्त ना तो कोई विचार था न तुम जानते थे कि मेरी टांग किधर पड़ी और कपड़े कैसे हैं उस समय न तो आपका कोई देह अहंकार था न कोई बुद्धि चल रही थी आपकी तो मन बुद्धि अहंकार तीनों शांत थे उस समय थे। वो क्या था जो आनंद ले रहा था तो वो आपका कारण शरीर और हम कहें कि क्या कारण शरीर से भी हटके शुद्धतम आत्मा का ध्यान लिया किया जा सकता है ये भी संभव है उसके लिए हम अवस्था की बात है। जिसको तूर्य का मतलब होता है फोर्थ तो फोर्थ स्टेज पहली स्टेज जागरत, सोपन, है जागृत दूसरी स्वप्न तीसरी सुषुप्ति और चौथी है अवस्था जो अवस्था दिखने को सुषुप्ति के सबसे नजदीक है लेकिन वो जागृति में जागृत से भी ज़्यादा जागृत है याने शुद्धतम जागृत जिसके अंदर किसी भी तरह की सुषुप्त संभव ही नहीं है पूर्ण जागृत लेकिन मन बुद्धि अहंकार के अपर्यटस से बिल्कुल मुक्त न वहाँ शरीर की अपेक्षा है न मन की अपेक्षा है न बुद्धि की न अहंकार की इन चारों से निरपेक्ष जो शुद्ध चेतना है उसके अनुभव का नाम है तूर्यावस्था उस तुरय का अनुभव जब होता है तो आनंद का अंतिम छोर मिल जाता है उस आनंद की कोई सीमा नहीं होती उस आनंद को कोई कम नहीं कर सकता वो शुद्धतम आनंद है और उसी का नाम हम आनंद या ब्लिस बोलते हैं क्योंकि सुख का विलोम दुख है लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है संस्कृत साहित्य में भी ढूंढंगा आप आनंद का कोई विलोम नहीं अगली धारणा निराधारा मना कृत्वा विकल्पान्न त्म परमात्मा वैरव मृगलोचने अब हम मन को सतत एक चिपकते हुए देखते मन को कभी भी हम ऐसा नहीं देख पाते कि ये शुद्ध रूप से आकेला खड़ा है जैसे हम पानी को किसी पात्र के बगैर कल्पना नहीं कर सकते कि पानी ऐसा शांत खड़ा है लटक रहा है उसको हमेशा एक जल को एक पात्र में ही कल्पना करें। ऐसे ही मन जो है बिना किसी आश्रय के अपने अस्तित्व को खतरे में जानता है जैसे मन अगर कुछ ना सोच रहा हो पहली बात तो ये बड़ा कठिन है क्योंकि मन जैसे ही ना सोचता है मन मर जाता है मन स्वयं खत्म हो जाता है मन की हम सृष्टि करते हैं और जैसे ही सोचना बंद हो जाता है मन की मृत्यु हो जाती है मन समाप्त हो जाता है अमन हो जाता है वहां कोई मन नहीं है जैसे ही हम इसको प्रमेयों से मुक्त करते हैं प्रमेय क्या है दो तरह के प्रमेय होते हैं मन के दो प्रमेय होते हैं एक बाहरी प्रमेय और एक भीतरी प्रमे बाहरी प्रमेय क्या है हम सोचते हैं दोस्त के बारे में सोच रहे हैं मित्र के बारे में सोच रहे हैं दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं धन के बारे में सोच रहे हैं निर्धनता के भोजन के बारे में सोच रहे हैं नींद नींदारी बिस्तर के बारे में सोच रहे हैं अरे हमारे सोचने की कोई सीमा नहीं है भिन्न भिन्न प्रमेयों के बारे में सोचते हैं एक भीतरी प्रमेय अपने सुख के बारे में अपने दुख के बारे में अपनी योजनाओं के बारे में सोचते हैं कल क्या करेंगे इसके बारे में सोचते हैं ये भी मन विकल्प लगातार देता है तो जब तक विकल्प देता जाता है मन जिंदा है जिस क्षण मन विकल्प देना बंद कर देता है मन मर जाता है और फिर मन को फिर नया जन्म कौन देता है वही आंतरिक चेतन है साक्षी चैतन्य उस साक्षी चैतन्य से ज्ञाता का फिर जन्म होता है वो उसी में विश्रांति लेता है फिर उसी से जन्म लेता है फिर उसी में विश्रांति लेता है फिर उसी से जन्म लेता है इसलिए साक्षी चैतन्य वो है जो अनिवार्य चैतन्य है अनिवार्य चेतन्य जिसको और ज़्यादा उद्घाटित नहीं किया जा सकता जो अंतिम छोर है तो मन को जब हम निराधार कर देते हैं भीतरी प्रेमेयों से मुक्त कर देते हैं बाहरी प्रेमयों से भी मुक्त कर देते हैं दोनों तरफ से जब वो निराधार हो जाती है तो मन अपने अस्तित्व को खो देता है उसका मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता तो निराधार मन कृत्व विकल्पान विकल्प है अब मन का काम है विकल्प प्रस्तुत करना और विकल्प ही द्वैत संसार का अभिलक्षण है कैरेक्टरिस्टिक्स है द्वैत संसार का अभिलक्षण है विकल्प विकल्प का मतलब होता है ये या ये अच्छा या बुरा तुम या मैं मेरा या पराया कल या आज जब हम इन द्वैत के बीच में रहते हैं तो मन को बड़ा आनंद आता है क्यों कि मन का अस्तित्व तो ही इस द्वैत की वजह से है जैसे ही ये दो खत्म हुए मन मर जाता है तो हम मन को अगर इनसे अलग कर लें भीतरी और बाहरी दोनों प्रमेयों से मुक्त कर लें शांत बैठ जाए और मन को इस अधिकार से निवृत्त कर दें कि तुम किसी पर जाके चिपक सकते हो तो योगी ऐसा आसानी से कर लेता है और जब वो आसानी से ऐसा कर लेता है वो मन की मृत्यु हो जाती है उस समय मन शांत हो जाता है तो निराधारम मनाकृत्वों का विकल्प अन्य विकल्प है जो विकल्पों की उत्पत्ति होना बंद हो जाती है और जैसे ही विकल्पों की उत्पत्ति होना बंद होती है तो सेवावस्था सब प्रकाशित हो जाती है तक्षण प्रकाशित हो जाती है उस समय कोई देर नहीं लगती तो तदात्म परमात्मा भैरव मृगलोचने तो हे मृगनयनी जब शिवजी जी माँ पार्वती को कहते हैं कि हे मृगनयनी उसी समय तत्काल भैरव अवस्था उसमें प्रकट हो जाती है उस साधक में योगी में भैरव अवस्था प्रकट हो जाती है इसके आगे हम प्रत्येक सर्वज्ञ सर्व करता जो व्यापक है परमेश्वर ये परमेश्वर के गुणों का गुणगान करने से उनके परमेश्वर के स्वरूप के प्रति हमारा आकर्षण और प्रेम पैदा हो जाता है और धीरे धीरे ये प्रेम ज्ञान में बदलता चला जाता है क्योंकि उसके गुणों को हम अपने आत्मा में देखते चले जाते हैं तो अंतर्मुखी होकर जब हम शुद्ध परीक्षण करते तो हम परमेश्वर के अधिक से अधिक नज़दीक पहुँचते जाते हैं और बाहर के सुख बाहर के गंतव्य बाहर के प्राप्तव्य सब अधूरे हैं क्यों कितना भी धन मिल जाए कुछ और चाहिए कि बात ख़त्म कभी हो नहीं कितनी भी संपत्ति जमीन भोग भोजन कितना भी मिल जाए फिर हमारी झोली खाली खाली रहती लेकिन कुछ है जो अल्टीमेट है कुछ है जो अंतिम है वो अंदर है इंट्रोवर्ट होने के बाद इसलिए बाहर ध्यान देना बंद करना आवश्यक तभी गुरुजन कहते हैं लोगों के पहनावे पर ध्यान मत दो लोगों के भोजन पर ध्यान मत दो ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम भेदपूर्ण संसार में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा भेद पैदा करती हैं अरे वो तो नॉन खाता है वो तो ऐसा भोजन करता है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कोई क्या खाता है हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि हम उसको प्यार कैसे कर सकते कैसे उसमें शिवत्ता देख सकते कैसे हम उसको अभिज्ञता देख सकते या हम कहते हैं कि वो क्या पहनता है कैसा पहनता है कितने कम कपड़े पहने कितने ज़्यादा कपड़े पहने इन सब चीज़ों से हमारी भेद दृष्टि बढ़ती है क्योंकि हमारी आँख की पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि हम उसको पेनिट्रेट करके उसको भेद कर आत्मा तक जाना चाहता है तक उसकी और मेरी आत्मा में एक अभेद स्थापित हो जाए लेकिन ये तब हो सकता है जबकि हमारी नज़रें उसके भोजन से और कपड़ों से अटक न जाए तभी हम किसी और में अपनी पैनी नज़र अंदर तक डाल सकते हैं क्योंकि हमारी पेनापन नज़र का उसकी आत्मा के स्तर तक जाना जरूरी तब हमको उसमें न तो कोई चोर दिखेगा ना उचका न बदमाश वरन हमको एक यूनिवर्सल फीलिंग होगी सार्वभौम चेतना की वो सार्वभौम चेतना मटकी में भी उतनी है जैसे अभी बढ़ा पाने मटकी में भी उतनी जितनी में हैं जितने शिव में है जितने सदाशिव में, उनमें चेतनाओं में कोई भेद नहीं है हमने पढ़ा था चिदर्मा सर्वदेहेशु विशेषो नास्ते कुतचित्त पिछली बार पढ़ा था कि चित्त धर्मा सर्वदेहेशु सब देहों में एक ही चेतन्य उल्लसित हो रहा है और चिदर्मा सर्वदेहेशु विशेषो नास्तिक कुत्रचित यानी किसी में भी कोई विशेष चेतना नहीं है क्या हम उसको कहे तो महात्मा है एक किसको कहते तो सदाशिव है ये तो ईश्वर रूप है ये एक ही चेतना सब में उल्लसित है और विशेषो नास्तिक कुतरचित कहीं पर यह विशेषता लिए हुए नहीं है कि इसकी आत्मा अलग तरह की यह दृष्टि जब विकसित होती है हमें तो हमें एक सहयोग का भाव पैदा होता है इस विश्व को अच्छा रहने लायक स्थान बनाना तभी संभव हो पाता है और यही स्थिति शिव धर्म है यही स्थिति यूनिवर्सल सिटीजनशिप है यही विश्व नागरिकता है और विश्व नागरिकता समझने के लिए धर्म का अंतिम या सर्वोच्च स्थान आध्यात्म का सर्वोच्च स्थान आत्मा है और उसका विकास जो संसार के रूप में है वो उसको समझना धर्म है धर्म आध्यात्म का यहाँ पर एक संगम है जो क्वांटम विजन है क्वांटम भौतिकी है इसमें धर्म आध्यात्म दोनों का एक संगम है तो ये हम पिचासी धारणाएं पढ़ी हमने छियासी में धारणा अभी रह गई इसको अपन अगली बार ले लेंगे क्योंकि तो समय की थोड़ी सी समाप्त में दिक्कत आएगी लेकिन हम जब भी ये पढ़ें अपने शीर्षक को ध्यान में रखें कि शिवात्मता हमारे भी शिवात्मता खोजना उससे अपने आप को एक करना और हमारी अपनी आइडेंटिटी जो हमारा अपना परिचय जो हम स्वयं को जानते हैं वो सापेक्षिक न हो शरीर के सापेक्ष अंतरिक्ष के सापेक्ष समय के सापेक्ष ज्ञान के सापेक्ष ये ना हो क्योंकि जब हम ज्ञान के सापेक्ष देखते हैं तो उसी को चेताया था पिछली बार कि सारा ज्ञान भ्रमात्मक सारा ज्ञान भ्रम पैदा करने वाला है लेकिन उस भ्रम से मुक्त होकर उस ज्ञान प्राप्त करने वाले साक्षी चैतन्य के स्तर पर जाकर अगर हम देखें तो भी हमको एक वास्तविक सच्चा ज्ञान मिल सकता इसके लिए मात्र अंतर्मुखित्व सबसे बड़ा सूत्र है और उसी के लिए बोलते हैं कि अंतरलक्षों बहिर्दृष्टि मेष वर्जिता यानी हम बाहर की तरफ देख रहे हैं सब कुछ संसार की और हमारी निगाह है लेकिन लक्ष्य भीतर है बाहर देख रहे हैं काम कर रहे हैं ऑफिस चला रहे हैं धन कमा रहे हैं संसारी काम कर रहे हैं लेकिन इन सब को करते वक्त हमारा ध्यान अगर हमारे अंदर के अंदर के अंदर हमारे केंद्र में तो फिर हम उस समस्त संसार के कर्मों करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त तो आज इतना ही